नमस्कार आप सुन रहे रेडियो एफएम काव्य और का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का आता है दिल से स्वागत है हम बहुत सारी कविताओं को सुन चुके हैं लेकिन हमारे साथ नवल वर्मा जो है अब कुछ नई रचनाओं को लेकर आए हैं और साथ में वो सबसे पहले हमें मिलाएंगे निर्मल चंद जी जिनकी कविताओं को हम पहले भी सुने थे तो नवल वर्मा जी हाँ निर्मल चंद निर्मल जी आपका स्वागत है नवल वर्मा जो है अपने एक कवि दोस्त का स्वागत कर रहे हैं निर्मल चंद निर्मल जी जो काफी समय से साहित्य के साथ उनका जुड़ाव रहा है तो सबसे पहले निर्मल चंद जी निर्मल आपका स्वागत है ये हमने आपको उड़ाया है एक दिवस जी दूजे से आगे कौन बढ़े जी एक दिवस जी दूजे से ऐसी आगे कौन बढ़े जी एक दिवस कहता दूजे से आगे कौन बढ़े तो दुबताओं में चोरा है सड़कों का हाल बुरा हवा लिए फिरती की है भयका आँखों में उस तरह क्या बात देखिए है दुबताओं में चोरा है सड़कों का हाल बुरा हवा तो लिए फिरती है भय का हाथों में उस तरह वो कदम कदम पर बर्खी भाले, साधे सांस खड़े और एक दृपस्थ कहता जूए से आगे पौन बढ़े दूसरा पद देखिए हवा विशैली घायल करती जिज्ञासा के पाओ तो कर्म भूमि दे पाए किसको अपनी पावन छाओ हवा विशैली घायल करती जिज्ञासा के साव वो तो कर्म भूमि दे पाए किसको अपनी पावन छाओ तो पांचाली के शील हरण को हंजी है पांचाली के शील हरण को के यहाँ आए और एक दिवस कहता दूजे से आगे कौन बढ़े गौरव गाथा रोज सुनाती बलिदानों के पाठ तो छग्मेश धारण कर लेता शेरों जैसा से देखिए गौरव गाथा रोज सुनाती बलिदानों के पाठ वेश धारण कर लेता शेरों जैसा ठाक तो सम्मानी तकमों से जी। सम्मानी तकमों ऐसी भोरे गरम जाए मरे और एक दिवस कहता दूजे से आगे, आगे बाण बाण। कौन बढ़े अंतिम प्रदेश का इसका उसके बाद गजल पड़ूंगा जीजी। आशंका ने अगले क्रम के मौसम पहचाने आशंका ने अगले क्रम के मौसम पहचाने और लगी बिजलियां आश्वासन के दुगनू चमकानेसंगे जी देखिए आशंका ने अगले क्रम के मौसम पहचाने और लगी बिजली आश्वासन के जुगलू चमकाने हाँ। तो दीपक है तैनात समर में दीपक है तैनात ते समर में ममता छोड़ लड़े हाँ। और एक दिवस कहता दूर से आगे, आगे कौन बढ़े एक दिवस कहता दूधे से आगे, आगे कौन बढ़े अच्छा दूसरी गजल है गजल देखिए सांस की जागीर जिस दिन हट गयी सांस की जागीर जिस दिन हट गई दूरिया मुल्के या दमकी पट गयी सांस की जागीर जिस दिन हट गई दूरिया मुल्के या दमकी पट गई और दिल समझने को नहीं राजी हुआ आहा। समझने को नहीं राजी हुआ, हुआ कि जो इबारत मिट गई सो मिट गयी दिल समझने को नहीं राजी हुआ कि जो इबारत मिट गई सो मिट गई अरे नेह का बंधन कभी टूटा नहीं देखिए बंधु हमारी आपकी बात कर रहा नेह का जी बंधन कभी टूटा नहीं नेह की चादर भरे ही फट गयी नेह का बंधन कभी क्यों क्या नहीं मेह की चादर भले ही फट गई ये शेर विशेष तौर ऐसी याद करने में फकत लमहा लगा आहा। याद करने में बसत लम्हा लगा और भूलने में उम्र शादी कट गई। याद करने में बस लम्हा लगा भूलने में सारी। उम्र शादी कट गई। तो तुम गए हो क्या यहाँ बाजार ऐसी तुम गए हो क्या यहाँ बाजार से? जान की कीमत हमारी घट गई। तुम, तुम गए हो क्या यहाँ बाजार से जान की कीमत हमारी घट गई। वो धराशाई वो मका हो जाएगा धराशाही वो मक्का हो जाएगा टूट कर दीवार से चौकट गयी धराशाही वो मका हो जाएगा टूट कर दीवार से चौकट गई मक्का समाज फरमाए तो प्रश्न प्रश्न निर्मल आज तक सुलझा नहीं प्रश्न निर्मल आगा, आगा। आज तक सुलझा नहीं मृत्यु अनगिन दर्शनों में बट गई मृत्यु अनगिन दर्शनों में बट गई सांस की जागी हट गई दूरिया मुल्खी है की पट गई धन्यवाद निर्मल चंदी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मेरी अभी जी मैं बहुत कभी हूँ पूरा हिन्दुस्तान हमने मंच दिए है अच्छा। हो गया गवर्नमेंट अभी में मैंने पढ़े है गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के अभी अभिसंवेदन पढ़े है इसके अलावा अभी तक मेरी तेरह किताबें हैं आपको मालूम होगा ये जी जी जो अभी किताब है ये आगे कौन आगे बड़े? कौन बढ़ेगा आपने एक सौ हाँ, इसको मिला के तेरा है चौदह भी किताब जनवरी में पुनः आ जाएगी जो भी आए ये हाँ अच्छा उसका नाम क्या है जो अभी चौदह वाला किताब जो आएगी वो उसका नाम तो भैया हाँ, तत्काल ही बताया जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी हाँ, आच्छा, च्छा, च्छा। हाँ, हाँ उसमें आपने किस विषय पर खास करके जोर दिया है नया किताब खास नहीं डिफ्रेंसिएशन है वो एक एक वो नहीं है हा, हा। वो तो हम इसमें भी एक नहीं है आगे कौन बड़े में भी सब मिक्स दे नहीं है अलग अलग है विभिन्न रचनाए ये हाँ विभिन्न रचना हा। अच्छा आगे कौन बड़े में कुछ बुंदेली रचनाएं है भी है हाँ है, है, है। तो बुंदेली में लिखता अभी हमें जो बुलाया है ये संस्कृति विवाद में सभी सम्मेलन है महेश्वर में तो महेश्वर में बुंदेली के लिए बुलाया है और वो एक बात और कहीं आपसे छोटी बात दे रहा हूँ वो तो रे, रेमुनेशन पच्चीस हजार देते हैं। एक बार का क्या बात है अच्छा एक आध बार आप एक दो कवियों को सागर के कवियों को आप पे बुला ले आप ऐसे एमेंट वहाँ बुलाएंगे वही वहा, पढ़ने के लिए जी जी जी वहाँ पढ़ने को बुला ले एफएम बैंड पर जरूर जरूर बुला लेते हाँ अब एक खबर है सुझाव है कोई आ, आवश्यक नहीं है नहीं आ, नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी और ये क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर टाइट रहते हैं ना तो हम लोग कवियों का भी एक प्रोग्राम बनाएंगे उस समय बुला लेंगे रचना खान जो ये राजनीति है हाँ इस पर बहुत रचनाएं हैं मेरी अच्छा अच्छा अच्छा हाँ जैसे अरे एक आद रचना हम ऐसी पढ़ जाएंगे बाद में पढ़ जाएंगे तुम ही बताओ कैसे कह अपना देश महान आहा। भाई देखिए अब आपसे बात हो रही है अब भाई हो गए गांधी हो गए और विवेकानंद हो गए आज की स्थिति क्या है ही बताओ कैसे कह अपना देश महान अनुशासन की कर ली छुट्टी राजनीति मतवाली मुख पर की छाती मन मदिरा की प्याली सादे कर्म के जीवन पर है जिद्धों की रखवाली वो चुन चुन किन को खा जाएंगे इनकी भूख निराली अरे गांधी जी और इंदिरा जी का कर बैठे जलपान तुम्ही बताओ कैसे कह कहते दे? अपना देश महान इसी प्रकार हाँ। बहुत ही अच्छा अच्छी <laughs> बात अब रखिए है ठीक है ठीक है आओ, ओके धन्यवाद सर नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर काव्य और गीतों का सरगम जी हाँ अभी हम सुन रहे थे निर्मल चंद निर्मल जी को जो खास करके सत्तर बहत्तर वर्षों से इसी साहित्य से जुड़े हुए हैं और काफी करके उनकी जो रचनाएं हैं मिक्स है विभिन्न सागर एमपी से बिलोंग करते हैं और खास करके उनकी जो रचनाएँ हैं विभिन्नता से जुड़ा हुआ है बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने लिखा है खास करके उनकी बातों में भी एक ऐसे कविता की झलक होती है जैसे कहते कहते लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता जो है उनके शब्दों के व्यंग थोड़ा अलग है कभी कभी हमें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी सटीक है क्योंकि जो सत्य बात है वो अपनी रचनाओं के अंदर वो काबिल तारीफ अपने शब्दों के कुछ अलग ढंग से रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनते सुनते और जो व्यक्ति हमेशा ही कर्मठ होता है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है अब तक उन्होंने 14 किताबें पब्लिश की है तो कमाल की बात है नवल वर्मा जी मैं डूब गया उनकी कविताओं में बहुत अच्छा ही उनकी कलम है नहीं, नहीं, नहीं। सरस्वती बैठी है उनकी कलम के ऊपर और कागज पे हंस है क्या बात है उड़ा ले जाते हैं उड़ा ले जाते हैं और हम चाहेंगे कि अभी आप जो है अपनी रचना का एक कमाल हमारे श्रोताओं को दिखाए मुझे एक बहुत पुराना एक जो है श्लोक जो कक्षा सिक्स में पढ़ा था वो मुझे याद आ गया नीलाम भुज श्यामलोम सीता समारोह भागम पाड़ महासायक चारु निर्बंध नामम दवाम महेशा क्या बात इस तरह का कुछ टूटा फूटा पहले का याद था कक्षा सिक्स में पढ़ा था वो मुझे याद आ गया <laughs> बहुत ही अच्छा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनते सुनते इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं सुनते एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर काव्य और गीतों का सरगम सुनते रहो मुस्कुराते रहो है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पल के तेरी के तले तेरी में रखा क्या है इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है चाहत के कागज पे लिखी हुई मेरी तकदीर है हो वाले जमाने की तस्वीर है चाहत के कागज पे लिखी हुई मेरी तकदीर है मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पल कौ के तले तेरी आसी वनिया में, में रखा क्या है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम मेरा मेरा जीना मेरा मरना को के तले तेली आखों किसी दुनिया में रखा क्या है आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो FM, और गीतों का का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का तायदिल से स्वागत है आज हमारे साथ नवल वर्मा भी हैं और एक नए कवि हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर भारती जी जो खास करके बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम उनका भी आज के इस कार्यक्रम में कुछ चंद रचनाओं को सुनेंगे मैं सबसे पहले नवल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब है उनको भी डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हाँ जी मैं आपका स्वागत करता हूँ ये आपको सोन उड़ाया गया और ये गुलदस्ता है और ये श्रीफल है आप हमें अपनी रचनाओं से कृतार्थ करेंगे शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब आप कब से साहित्य से जुड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं डॉक्टर अर भारती हूँ जी जी लगभग मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था उसी वक्त ऐसी मैं साहित्य ऐसी जुड़ा हुआ हूँ क्या बात है हाँ हाँ और मैं तीन विधान में लिखता हूँ कहानियाँ था है उपन्यास और काब्य क्या बात है क्या बात है और हमारे अब तक में हमें पंद्रह अवार्ड मिल चुके हैं अच्छा जी हाँ और अभी नया बिल्कुल मेरा उपन्यास प्रकाशित प्रकाशन से जिसका नाम है चार मसीहा नहीं क्या बात है और पंद्रह दिसंबर को हमें महात्मा ज्योतिषिवा सम्मानित किया जाएगा दिल्ली में क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हाँ, बात करके मेरी कविता सुनिए मधुवन के लिए खासकर मधुवन रेडियो मधुवन के लिए जी हाँ शीर्षक है आशीर्वाद जी शीर्षक है आशीर्वाद जब कभी चिनार की हरी पत्तियों पर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े की बूंदों की तरह फिरकियों के उस पार देखता हूँ तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पास फास्ट होता है और तुम्हारे वो दो शब्द भूला नहीं हुआ अब तक जी सृष्टि का अंत कभी भी नहीं हो सकता जी और सूरज की रोशनी तक कायम रहेगा आदमी का वजूद मसीहा दयालु है उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बरसता रहेगा बुंदों की तरह क्या बात है वाह दूसरी कविता है मजबूरी जी सफेद कोहरे की चादर में सफेद कोहरे की चादर में लिपटा है सारा शहर कुलतार की सड़कों आरोप हर किसी का चेहरा धुंधरा धुंध्रा सा है तेज रफ्तार से भागती हुई स्कॉर्पियो की गाड़िया जब कभी एक एकाएक रुकती है जी। लाल बत्तियों के जलने पर मैली कुली फटी सारी वाली औरत हाथ बढ़ाकर मानती है ये सिक्का, किसी को भी उसकी मजबूरियों पर तरस नहीं आती सर हवाओं के थपेरों से आहक उसके कदम पीछे की ओर लौट जाते हैं जहाँ मेट्रो प्लेटफॉर्म के बाहर उसकी दो छोटी छोटी बच्चियाँ इस उम्मीद में बैठी हैं दोनों घुटनों को अपने सीने से सटाए रोटी लेकर आएगी उसकी अपनी माँ जो निहायत थी मजबूर है गरीब है क्या वारे? और एक गजल टाइम मधुबन के श्रोताओं के लिए जी सुनाना चाहूँगा देखा जो चेहरा आने में तुम्हारा न था देखा जो चेहरा आने में तुम्हारा न में था खत जो पढ़े किताबों में हमारा न था क्या बात है तुम्हारी बात? आँखों में ख्वाब के परिंदे हजारों जी। थे तुम्हारी आँखों में ख्वाब के परिंदे हजारों शुरू हुआ कहाँ से सफर सहारा न था क्या, क्या बात? बात? समंदर ही समंदर कहीं भी किनारा न था अंधेरी राशन का कहीं भी सवेरा न था बात बस यू ही आती जाती रही हरदम दिल में सी मगर बेचारा न था क्या बात क्या बात एक और बेटा ही फकोले हैं पाँव में पपोले ही फकोले हैं पाँव में, में। आग पर चलकर तो देखिए जख्म भरे हैं गहरे सीने में दिल में उतरकर तो देखिए जल जले ही जलजले हैं सारे जहाँ समंदर में उतरकर तो देखिए कर रहे हैं भारती नम है आखें हम सफर बनकर तो देखिए हाँ हाँ हाँ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत ही अच्छी रचना हमारे साथ शेयर किया जी जी दिसंबर को आपको जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए आपने जो मेहनत की है हम काबिले तारीफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं और आप ऐसे ही नए नए अवार्ड्स जीतते रहे और नई रचनाओं को करते रहे यही काम है। शुभकामना चलिए शुक्रिया शुक्रिया मैं आपको बहुत आभार करूंगा धन्यवाद सर तो देखा आपने अभी हम डॉक्टर भारती जी से कुछ खास रचनाओं को सुना और इसी के साथ मैं इशारा कर रहा हूं अभी नवल जी की तरफ नवल जी भी एक अपने किताब में मेरे गीत करके किताब इनकी छवी है उसी में से एक रचना हमारे साथ रखेंगे ये आशा करता हूँ ये सौंदर्य रस की रचना है जी तो जी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मैं तरन में गाउ तो चलेगा चलेगा चलेगा सज धज के आईने के सामने में खड़ी रे सज धज के आईने के सामने में खड़ी रे कहीं मेरी नजर मुझ न लग जाए रे सजना के आने के इंतजार में रचना के आने के इंतजार में बेकरार जिया धड़ के कहीं दम ना निकल जाए रे दम ना निकल जाए रे छत पर कोयलिया मधुर गीत गाए छत पर कोयलिया मधुर गीत गाए सजना के आने का संदेश लाए सजना के आने का संदेश लाए जिया मोरा धड़क, धड़क धड़क धड़क धड़क जाए रे सूखी नदी में जैसे बाढ़ आ जाए रे सज धज के आईने के सामने में खड़ी रे कहीं मेरी नजर मुझको न लग जाए रे सजना के आने के इंतजार में बेकरार जिया धड़के रे कहीं दम ना निकल जाए कहीं दम ना निकल जाए रे क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत अपने रस की एक कविता हमारे सामने रखी अपने ही किताब के इसमें से अपनी रचना रखी कहते हैं मैं मैं ना ना ना ना तो एक ना एक ना एक बच्चा जवान आदमी और और ही ही प्राचीन किसी भी जाति का हूँ मैं तो सबका हूँ मैं तो कवि हूँ क्या बात का रहना <laughs> बाला हूं सागर का क्या बात है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सुनते एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुमा 90.4 एफएम काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो अब आपके सामने हमारे रमेश जी हैं और वो हंस भी रहे हैं क्योंकि गजल से उनका दूर दूर से कोई रास्ता रिश्ता नहीं है रास्ता भी नहीं है पर अब क्या करें कभी सम्मेलन है फंस गए वो आपके सामने एक गजल भी पढ़ रहे हैं जो जनाब जो जनाब इकबाल सैयद की नवल वर्मा जो है हमें अब उनकी भारी थी लेकिन वो हम पर भारी पड़ गए अब क्या कहे आप सभी को चलिए हम भी कोशिश करते हैं नवल वर्मा इसाद इसाद आपके <laughs> कमल खेले, दिल के श्रोताओं चलिए मैं आपको गजल सुनाता हूँ वो हवा प्यारी प्यारी कहा उड़, उड़ गई रंग व बुआ वफा थी कहाँ उड़ गई रंग व बुए वफा थी कहाँ उड़ गयी आखे नम होठ छुप दिल परेशान है जी कुछ बात भी वह मेहंदी कहाँ उड़ गई क्या बात है छोड़ता ही नहीं साथ गम दो कदम दम बदम जो थी कहाँ कहा कहा उड़ गई गयी वाह दिल में खिलते हैं अब जिसकी यादों के गुल आहा। वो लड़कपन की तितली कहा, कहा उड़ गई गए? क्या बात है क्या तुझको देखा न था पहले इस रंग में आहा। जो माते पे चुनरी कहा उड़ गई गयी कहा उड़ गयी आसमां ये असर जी? सेज खबो की बदली कहाँ उड़ गई कहाँ उड़ गयी वो हवा प्यारी प्यारी कहाँ उड़ गयी रंग व बुए वफा कहा उड़ गयी तो ये खास गजल हमने आपको सुनाया इकबाल सैयद चांद समय की घड़ी थी वो भी कहाँ उड़ गई चलिए आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि श्याम ज्वालामुखी नाम के कवि हुए हैं श्याम ज्वालामुखी नाम के कवि हुए जिन्होंने साहब पिछले बार बॉम्बे में बम स्पोर्ट पर उन्होंने अपनी जान गवाई और बाकी वो ज्वालामुखी थे तो ज्वाला में ही बैठकर अर्जेंट निकल गए उनके दो शब्द जो मुझे याद है जी जी की वो कहते थे की एडवरटाइजमेंट में जो बातें होती है वो इतनी पक्की होती हैं कि आदमी क्या करे कहते हैं कि तंदरुस्ती रक्षा करता है बॉय। तो साहब इसको हॉस्पिटल इस तो वो इतनी सत्य और चुपती हुई बातें किया करते थे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अब वो हमारे बीच में नहीं रहे चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी को मैं एक और जो कविता है द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का मैं आपको नजर करता हूं इनकी भी लेखनी बहुत ही सुंदर है द्वारका प्रसाद जी जो है देश के ऊपर लिखते हैं बहुत ही अच्छा लिखते हैं देश के ऊपर प्रेम के ऊपर ही लिखी है तो उसी में से एक मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा एक हमारी धरती सबकी एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी से जन्मे हम मिली एक ही दुख हमें है सींचे गए एक जाल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर जी। पालनों में हम एक पावन के हम सब सुमन एक उपवन के क्या बात रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी जी। लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी आहा। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के हम सब सुमन एक उपवन के सूरज एक हमारा जिसकी सूरज एक हमारा जिसकी किरणों उनकी काली खिलती एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको जिसकी हम सबको नहलाती मिले एक से स्वर हमको है मिले एक से स्वर हमको है धर्मों के मीठे गूंजन से हम सब सुमन एक उपवन के कांटो से मिलकर हम सब ने हस हंस कर है जीना सीखा एक सूत्र में बंद कर हमने एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बन्ना बन्ना का हार गले का सब के लिए सुगंध हमारी हम धनी के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन बाँगा एक, एक, एक उपवन के तो ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी की कविता जो हमने आपको सुनाई काफी अच्छी उन्होंने बात लिखी इसमें सब हम सब एक हैं और हम सब एक उपवन के है ऐसा भी ये भी थोड़ी सी याद आ रही है क्या बात है बातों मैं आपके सामने जी जी स्वागत है स्वागत सके तो रोशनी फैलाई वाह क्या बात है बन सके तो रोशनी फैलाई तो... स्वागत है व्यर्थ के उन्माद में क्या फायदा व्यर्थ के उन्माद से क्या फायदा बन सके तो रोशनी रोशनी फैलाओ सिर्फ दोसों का पिटारा खोल शब्द की तासीर में बिश घोल कौन सा सद्कर्म होने जा रहा है धुनी लकड़ी से बुरादा घोलकर धुनी लकड़ी से बुरादा घोलकर क्यों पुराने पाठ को दोहराएं हम अब नया अध्याय खुलना चाहिए बन सके तो रोशनी फैल क्या बात है भावनाओं में भावनाओं में उफानता ज्वार है विशस जीवन दाव पर तैयार है जोश जाने क्या सितम ढा जाएगा पेट से टूटा अनुज लाचार है क्या बात पेट क्या? से तूटा तूटा अनुझ अनुझ लाचार लाचार है पेट ऐसी टूटा अनुज लाचार है विसंगतियों का पहाड़ खोलकर हवाओं को और ना भड़का हो सके तो रोशनी फैलाई क्या बात है लोक मंत्री चलन पर ना घात हो कर्म अपना धारा को सौगात हो राष्ट्र हित की भावना फूले फले सर्वहित की देश में परंपरा हो सर्वहित की देश में परंपरा, परंपरा हो क्या बात स्वार के पासे में स्वार के पासे फेंक कर युवाओं के शीस मत कटवाइये क्या बात है स्वार्थ के पासे फेंक कर युवाओं के घर के युवाओं के शीश मत कटवाइये हो सके तो रोशनी फैलाइए हो सके संसार सारा सांस का बाजार है क्या बात संसार सारा श्वास का, का बाजार है सांस का संपूर्ण कारोबार है श्वास का संपूर्ण कारोबार है भविष्य को पछतावा का अवसर न दें भविष्य को पछतावा का अवसर न दें पछतावे का अवसर न दें कर्म ही तो प्रगति का आधार है हाथ में जो है उसे भी छोड़कर कल्पना के अश्व मत दौड़ाइये हो सके तो रोशनी फैलाइए क्या बात क्या बात बहुत खूब नवल वर्मा जी आपके इस कविता को सुनकर हम बहुत खुश हुए हो सके तो रोशनी फैलाओ कविता भी निर्मल निर्मल की थी। क्या बात क्या बात है हमने निर्मल चंद निर्मल जी की बहुत सारी कविता सुनी बहुत अच्छे व्यक्ति है और आगे कौन बढ़े इस किताब में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी विभिन्न रचनाओं को संजो कर रखा है उसमें तो इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है हम सभी का निवल वर्मा जी जी हमारे श्रोताओं से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आप भी अगर कविता या गजल या शेर पढ़ना चाहते हैं या अपनी रचनाओं को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा नंबर है चौरानबे चौदाह पंद्रह चौदह पंद्रह इस पर कॉल करके आप अपनी रचनाओं को रिकॉर्ड करवा सकते हैं या हमारे स्टूडियो पे भी आ सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए लेकिन टाइमिंग ले ले चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह पर आप फोन करके बात कर ले तो हम आपकी रचनाओं को सुनकर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो इसी के साथ नवल वर्मा को और मुझे दीजिए इजाजत गुड बाय शा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो